संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध दुर्योधन द्वारा द्वारा चेकितान का का तथा युधिष्ठिर द्रुमसेन वध। संजय कहते हैं महाराज उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंह तथा धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे उधर से साप्तन और नकुल सहदेव आदि पांडव को आगे करके चढ़ाए और जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी सब संसप्तकों का संघार करके कौरव सेना पर धावा किया इसी प्रकार धीद आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्चित हो गए उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडों के से के बाणों से कौरव सेना मुख्य मुख्य वीर मारे गए ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों को संघार कर डाला उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल हो उठी युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे हाथी चिगघाड़ करने लगे पैदल सिपाही कराहने लगे और चिल्लाने लगे समस्त प्राणियों का भयंकर संघार होने लगा पांडव बलवान थे वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उनका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े पांडव ही मद्र के पास पहुँचकर उन्हें तीखे वाणों से बीनने लगे तब महाबली मद्र नरेश ने युधि के सामने ही सैकड़ों तीखे मार कर पांडव सेना का संहार आरंभ किया उस समय भांति भांति के अपसकुन होने लगे पर्वतों सहित पृथ्वी ढोलने लगी धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को नकुल सहदेव को और धृष्ट दुम्न श्रिखंडी तथा सात्विकी को बिंद डाला उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को दस दस बाढ़ मारे तत्पश्चात शल्य ने बाणों की छई लगा दी फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही हाथी घोड़े पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए कितनों को मुरछा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे उस समय महाबली मद्र सिंह के समान दहाड़ रहे थे शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिर के पास भाग गई इस प्रकार सेना को कुचल कर भी युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे जब एक युधिष्ठिर ने तीक्ट बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया तब शल्ले ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया वेग से छूटा हुआ वह बाढ़ युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा, उन्होंने शल्य को सात बाढ़ मारकर बीध डाला इसी तरह सहदेव ने पांच और नकुल ने दस बाणों से उन्हें घायल किया द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृत्ति की शल को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा कृपाचार्य उलूप शकुनी अश्वस्थामा तथा तो आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे कृतवर्मा ने तीन बाणों से भीमसेन को बिंध डाला फिर बाणों की बौछार से झिठ को घायल कर दिया शक्नी ने द्रौपदी के पुत्रों को तथा तो अश्वस्थामा ने नकुल सहदेव का सामना किया दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों के उन दोनों को बीधने लगा इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद युद्ध हुए। सभी और विचित्र थे तदनंतर ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल के पुत्र का सिर धर से अलग कर दिया उधर अश्वस्थामा ने किंचित मुस्कुरा द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के दस दस बाढ़ मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी कृतवर्मा उस रथ से कूद कर भाग गया इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संघार करते करते तीखे बाणों से युजिठिर को पीड़ा देने लगे यह देख भीम सेन के समान गधा लेकर शल्य पर टूट पड़े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 मद्र रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े महाराज संसार में अथवा शल बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके इसी तरह शल्य की गदा का वेग भीम भी सेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था उन दोनों में युद्ध छिड़ गया मद्र ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्जवलित हो उठी उससे आग की लपटें निक, लपटे निकलने लगी इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल की गदा भी अंगारे बरसाने लगी यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए दोनों ही लहूलुहान लुहान हो उठे मद्राज की गदा से बाए और जाए भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहू भीमसेन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 उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरने और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे इसके बाद वे पुनः गदाय उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही सांभूमि में गिर पड़े उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया भीम और शल्य दोनों के मर्म में गहरी चोटे लगी थी इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे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 उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा यदि एक पांडव महारथी आपकी सेना पर बाढ़ वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य कृतवर्मा और ये भद्रराज को आगे करके धर्मराज युद्धि से युद्ध करने लगे शल ने युद्धि को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बिंद डाला तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए चौदह नाराज हाथ में और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बिन्द डाला अब शल्य क्रोध में भर गए उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को घायल किया फिर चंद्रसेन को सत्ताईस और उनके सारथी को नौ बाणों से घायल करके द्रुमसेन को चौसठ बाणों से मार डाला चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 योद्धाओं का सफाया कर डाला फिर सात्यकी को 25 भीमसेन को तथा नकुल सहदे को से घायल कर डाला राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्षण बाणों का प्रहार किया साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की व्यवचार करने लगे उन्होंने सात भीम नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को पांच पांच बाणों से घायल कर दिया फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल था फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया